ननु ईश्वर से जगत कि आरंभगत कि जगत उपादान भविष्य एक ईश्वर है वही चेतन जगत भी हो गया और वही अचेतन जगत हो गया ये कैसा हो सकता है वो चेतन है और चेतन आकार को प्राप्त करिए ये तो समझ में आता है चेतन चेतन हो गया एक चेतन अनेक चेतन बन गया ये तो समझ में आ जाएगा एक चेतन अनेक जड़ भी हो गए एक कैसा हो जाएगा जो चेतन है वो अनेकों चेतनाकार में दिखाई दे रहा है ये मानने तो बनता भी है वो अनेकों जड़ आकार भी हो गया विपरीत स्वभाव वाला कैसा हो जाएगा यह बड़ा आशंका है यदि आशंका उपाधि प्राधान्य चेतन उपादान चित्र चेतन उपादान चविष्य उपाधियों को लेकर के व्यवहार है उपाधि की प्राधान्यता है तो अचेतन कहा जाता है और चेतनता की प्राधान्य तो चेतन, चेतन का भी उपादान है केवल उपाधि दृष्टिया विचार करता हूं तो अचेतन का उपादान है और चिदाभास दृष्टिया विचार करता हूं तो चेतन का उपादान है कहां से है प्रतिम कहां पड़ा दर्पण में जो प्रतिम पड़ रहा है वो प्रतिम बिना बिंब का हो सकता है क्या प्रतिबात्मक जो चैतन्य है वह बिंबात्मक चैतन्य से हुआ है अच्छा प्रतिम्बात्मक चैतन्य का उपादन कारण कौन है बिंबात्मक चैतन्य स्वच्छता युक्त जड़ बहुत पदार्थ है उसी प्रकार से चैतन्य का प्रतिम जिस अंतकरण में पड़ा वह जड़ है या नहीं वन पैदा हुआ वो भी श्रुतियों के आधार पर इसी ईश्वर की माया के द्वारा आकाश आदि क्रमेण उत्पन्न होते हुए ये सारा जड़ आत्मचर बना हुआ है अंत कंडोषित से बना हुआ तस्माजे तस्माज आत्मा आकाश संभूता आकाशाद वायु वायोर अग्नि अग्निराप है ना आदि है पृथ्वी ये जो क्रम से क्या हुआ सारी उपाधियां पैदा है उसी ईश्वर ने अपनी माया को लेकर जड़ को पैदा किया अतिव उपाधि दृष्टि क्या हो गया वो ईश्वर इस जड़ का भी उपादन कारण हो गया और जड़ पन प्रतिम के लिए भी स्वयं उपादन कारण हो गया अत जड़ और जड़ पड़ा हुआ भाष दोनों का कारण खुद है एक में साक्षात बन रहा है एक में माया द्वारा माया किसका है ईश्वर की उपाधि है उसे माया का परिणाम है जड़ है माया का परिणाम जड़ है अतः जड़ का भी उपांतरण कौन हुआ माया विशिष्ट ईश्वर और जड़ पड़ा हुआ जो प्रतिमा प्रतिमाबात्मा भाष है तो उसका उपादन कारण मायापा चैतन्य वो भी ईश्वरी है इसलिए ईश्वर ही जड़ और चेतन दोनों का उपांतरण कर अचेतनाम हेतु सड्यांशेनेश्वरस्तथा सिदा भाषाशत जीवानं जीवा भवे अचेतना कारण सचेतनों का भी वह हेतु है मैंने कारण है मैंने उपादान कारण है कैसे जाड्यांश अपने जो जड़ांश है तमोंश है उस तमोश के द्वारा ईश्वर की अपनी उपाधि क्या है माया उस माया में सप्लांश रजवंश और तमोंश है तमांश को लेकर के भूत भौतिक सृष्टि हुई है तमांश को लेकर के भूत भौतिक सृष्टि हुई है और वो सृष्टि को ही लेकर के जड़ात्मक सारा जगत पैदा हुआ अचेतन जगत पैदा हुआ है अतएव ईश्वर अपने जाड्य अंश के द्वारा इस अचेतन जगत का उपारन कर जाता है तथा चिदाभाषांश नहीं चिदा भाष रूपी अंश को लेकर के ये जो ईश्वर है जीवाणु में भी कारण अनुभव जीवों का भी कारण जाना है जाड्यांश न उपाधि उपाधि दृष्टिया व जड़ों को पान कारण है चिदा भाष दृष्टिया व चेतनों का भी उपादान कारण है तब प्रश्न उठता है महाराज ये कैसा हो गया आपका करेंगे मतलब मायावचिन चेतन रूप ईश्वर जगत का उपादन कारण है ये तुम्हारा माया को छोड़कर नहीं मायावचन चेतन ने तो, तो शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण बताया और आप जो है माया उचित चेतन को बोल रहे हो कैसे वेदांत नहीं आचार्य का प्रतिपादन अनुपन्न माया विन ईश्वर समझे माया विषि जो चैतन रूपा ईश्वर उसको जगत के कारण का आपने जो प्रतिपादन किया ये उचित नहीं है अनुपन्न है तो क्यों चार्य ही परमात्मा ने त विदाना श्रेष्ठाचार्य ने तो साक्षात ब्रह्म को ही जगत का कारण मान लिया है पूर्व पक्ष दो का दोष लोग आ रहा है उसके जवाब में सिद्धांत कहेगा अरे वो कुछ नहीं वो तो अभ्यास है न माया और चैतन्य का अभेद करके व्यवहार हो गया कोई बोलता ईश्वर कोई कहता है ब्रह्म को क्योंकि ईश्वर क्या है ब्रह्म ही तो है उपाधि चेतन का नाम ब्रह्म उपाधि सहित चेतन का नाम ईश्वर ही तो है अब कोई उपाधि को महत्व देकर कह दिया ईश्वर से कारण है और कोई उपाधि को महत्व न देता हुआ सब ब्रह्म को कारण कह दिया आपत्ति क्या है इसमें आपको क्योंकि ब्रह्म और ईश्वर दो भिन्न वस्तुएं है नहीं अन्योन्य अध्यास है कारण से हमारी मर्जी होती ना अध्यक्ष वस्तुओं में किसको प्राधान्यता दोगे ये आपकी मर्जी है कभी क्या होता है आप शरीर को आता बोलते हो अब शरीर को बीमार हो गया ओ मैं बीमार हो गया मैं मर जाऊंगा अब क्या हो गया यहां उपाधि को प्रधानता दे दिया आपने शरीर को आता मान लिया और कभी कभी अरे थोड़ा शरीर को घाव हुआ है ना हमें कोई परेशानी शरीर को थोड़ा दुख दर्द हो रहा है तो क्या है? कर हमें कोई परेशानी आपने क्या कर उस समय में आपने चेतन प्रशांत को ले लिया उपाधि को छोड़ दिया। अब उपाधि आपके लिए आत्मा नहीं है चेतना शरीर और चेतन का ताजात्म अभ्यास हो रखता है किसी शरीर में आत्मा का कभी आत्मा में शरीर का अन्न के कारण से किसी में भी आप का प्रयोग कर देते हो किसी में भी अहम का प्रयोग कर देते हो स्थलोहम शरीर स्थल है आत्मा स्थूल है हम प्रयोग कर दिया प्रयोग हो जाता है क्यों ये ताकत में ध्यान कारण से अब आपकी दृष्टि पर निर्भर है अब शरीर को दृष्टि आत्मदृष्टि देख रहे हो तो सूलह व्यवहार ठीक है और चेतन का दृष्टि देखोगे तो गलत है इसी किस दृष्टि से बोला जा रहा है वो दृष्टि को समझना चाहिए अजय सुराशराचार्य जो बोले वो भी गलत नहीं है पंच शिकार जो बोल रहे ने ध्यास को लेकर के उन्होंने सीधा क्या किया निरुपाधिक को ग्रहण कर लिया और ये जो क्या कर रहे हैं सौपाधिक्व को और उसको जगत को समझा रहे हैं सृष्टि दृष्टिवाद में यही ज्यादा ठीक है सृष्टि दृष्टिवाद के दृष्टिकोण से ईश्वर को जगत कारण मानना ज्यादा आसानी समझ में आता है शुरू शुरू के आदमी की क्या है यही समझ में आएगी ओ भगवान के पास अपनी माया है और माया से सारा जगत को बनाया कभी समझ में आएगा बात ठीक समझ में आती है इससे कोई शंका नहीं होता और ब्रह्म निर्गुण निराकार से जगत को पैदा कर दिया है कहाँ से पैदा कर दिया ये निर्गुण है निराकार है निरव है निष्कल निष्क्रिय है वो आज जगत कैसे पैदा हो सकता है आप सुन के भड़क जाओगे बात निर्गुण निराकार से आत्मा से कैसे जगत पैदा होगा अब गलत बोल सीधे बोलो गलत इसलिए आरंभिक आदमी को समझाने के लिए क्या है सोपाधिक ईश्वर को जगत गोपन कारण मानना उचित और जो लिख रहे प्रिशतर प्रिशतर लिख रहे रहे हो प्रधान पर थे ये तो उच्च कोटि के कोई साधक के लिए जहां उस मंत्र प्रयास किया जा रहा है अतने क्या कर दिया मायाविल ईश्वर को जगह कहा और सुरेश्वराचार्य ने मंत्र की व्याख्या जिस मंत्र की व्याख्या कर रहे थे सत्य ब्रह्म का उसके क्या कर दिया ब्रह्म का ये कारणता ज्ञान कर्म भी वार्तिकेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मे वोक्ता कहता है तम प्रधान है तमुगुण प्रधान है मयोपाधिक सारा संजादी खेती भावना ज्ञान कर्म भी भावना में संस्कार ज्ञान में देवता ध्यान देवताओं का उपासना संस्कार उपासना और कर्म के वजह से इस शरीर जो पैदा हुआ ये तमगुण प्रधान प्रदान माया इसको पालन निमित्त निमित्त कारण हो कौन? कर्म, उपासना और संस्कार कर्म, उपासना और संस्कार या वासना ये तीन क्या हो गया निमित्त कारण हो गया और तम प्रधान तम प्रधान माया उपाधि कहा भू क्या है जड़ का इति वार्तिक कारण जड़ चेतन हेतु और प्रधान चिदात्मना और चैतन्य प्रदान होकर के सत्व प्रदान होकर के वैश्वर्या हो गया जीवों का कारण बन गया चिदात्मना जीवाना जीवों का कारण कौन है चित्त प्रधान है क्षेत्रों का कारण कौन है कम अप्रदान है ऐसे वार्तिक कारण पर कारण था उस पर ब्रह्म में ही कारण था माना वह पर ब्रह्म ही क्या हो गया साक्षात तमक प्रदान होकर के भूतों का कारण बन गया और सत्य प्रदान होकर के चित्र प्रदान होकर के वो जीवों का कारण बन गया कौन पर ब्रह्म ही उसने सीधा माया को जोड़ दिया और वही साक्षात कारण है बोल दिया बीचे कोई ईश्वर नाम बचीस वो मानते नहीं यदिवार्थिक कारण जड़ चेत्र हित परमात्मता न ईश्वर से चेक्ष ऐसे नहीं कहते हो तो सुनो इसका जवाब हम देंगे अगले श्लोक में जवाब आएगा तम प्रधान तमोगुण प्रधान मयोपाल क्षेत्र शरीर आदि भावना ज्ञान कर्म भी भावना संस्कार ज्ञानम देवदा ध्यान आदि कर्म पुण्य पुण्य लक्षण तैर्मितर्थ हो वाना उपासना और कर्म इन निमित्तों को लेकर के तम प्रदान क्या किया है ये क्षेत्रों को, को पैदा किया है जड़ों की उत्पत्ति कारण है और वही ब्रह्म चित्त प्रदान होकर के सतुर्ण प्रदान होकर के सारा जीवों को उत्पन्न किया है अगर सीधा सीधा का सीधा ब्रह्म में ही उपाधि को माना और साथ साथ ब्रह्म ही सीधे सीधे क्या है जगत का जड़ और चेतन दोनों को उपान और आपने कहा नहीं, नहीं। तो निरुण निराकार ब्रह्म किसी का भी कारण नहीं होता किंतु तो निरुण ब्रह्म सोपादिक हो गया मायाव चिंतन जब हो गया उसका नाम ईश्वर हो गया वो ईश्वर कारण है ब्रह्म कारण नहीं है ये आपने कहा तो सुरेश्वर सुरे जस्त्री विरुद्ध आपने कहा सिद्धांत भाई देखो तुम पदार्थ पदार्थ भी अधिष्ठान आरोप यो हो, प्यास से विकसित तो होता जैसे आपको तुम पदार्थ में समझाया है उसी प्रकार से तत्पदार्थ लीजिएगा वहां पर क्या हुआ अधिष्ठान का और आरोप्य का दोनों का प्यास हो ऐसा अन्योन अभ्यास हो गया तो उस अन्योन अभ्यास क्या हो गया अव्यवहार किसी में भी कर सकते हो इदम जता में क्या है इदम अधिष्ठान का अंश है और रजत आरोपित उन दोनों का अभ्यास हो गया रजत को अपने प्राधान्यता दे दिया और मर्जी होगी कि प्राधानता किसको तो। इसी प्रा पर भी क्या है अधिष्ठान शुक्त ब्रह्म मायावूता उपाधि दोनों का अध्यून अभ्यास हो गया न्यून अध्यास को होने के बाद सोपा ईश्वर नाम अलग तत्व मानना या न मानकर केवल भ्रम को स्वीकार करना आपकी मर्जी है अभ्यास में तो दो वस्तु है ही है एक अधिष्ठांग आरोपित मायाकश्वर आरोपित हो के ब्रह्म में जैसे पट है और उसे घटित पट में क्या अंतर है पट और घटित पट में अंतर क्या है कपड़ा है कपड़े में आपने चावल का माढ़ लगा दी कड़क गया तो क्या हो गया कर, पेंटिंग करने लायक हो जाता है अब दोनों में अंतर क्या घटित पट और पट दोनों ही साफ़ है अब कोई चित्र पढ़ा नहीं है वो चित्र लगाया है? चित्र तो बने नहीं। रेखा तक उस पर नहीं खींची गई है लेकिन आप उस घटित पट को पट, पट व्यवहार कर सकते कि नहीं कर सकते आप कह सकते हो भाई तुम चित्र कहां बना रहे हो पट पर बना रहा कपड़े पर चित्र तो बना रहा हूं यह ऐसा ही बोल सकता नहीं नहीं कपड़े में कैसे बना सकता हूं कपड़ा तो ऐसे झिलाड़ा होता है घटित तो पट पर बना अमर जी आप देखो। पट पर रेखाए खींच रहे हो या घटित पट पर रेखाएं खींच रहे हो दोनों गलत नहीं है बोलने वाले पट पर ही खींच रहा है घटित पट का पट के साथ अन्य है अन्यून अध्यास कारण से कोई विशिष्ट को लेकर कह रख सकता है मैं घटित पट पर रेखा बना रहा हूं अच्छा विशिष्ट पर ध्यान ना देते हुए उपाधि का महत्व को ध्यान ना देते हुए आप पट पर मैंने देखा है खींच रहा हूं तो दोनों में कोई गलत नहीं है ना है तो कपड़े पर रेखा है खींचे जा रहा है क्या सादे कपड़े पर खींच है घटित कपड़े पर खींचना है मांडियुक्त मांडियुक्त कपड़े पर खींचना है है तो कपड़े पर खींचा खींचना है अब वो मांड से घटित है मांड से घटित नहीं दो है दो अवस्थाए कपड़े की दोनों अवस्थाओं का अभ्यास कर दिया है आपने अन्यो अभ्यास करने के बाद में आपके व्यवहार का आपकी दृष्टि पर निर्भर है आप विशिष्ट में रेखा को मानोगे सामान्य में मानोगे कहा व्यक्ति का दृष्टि पर है यदि अन्योन अध्यास को महत्व दिया जाए तो क्या कहोगे आप मैं पट पर कर रहा हूं और अन्य अध्यास को स्वीकार कर लोगे तो घटित पट पर लिख रहा हूं ये सब कुछ अध्यास में यही होता है हम किसको प्राधान्यता दे रहे हैं अनुपहित अवस्था को या उपहित अवस्था को उसके ऊपर निर्भर है दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है क्योंकि अन्य अध्यास है आध्यात् चीजों में कहीं भी एक की प्रधानता विवक्षा के अधीन होती है कि दोनों मिल घुल गए हैं और दो वस्तु जब मिल घुल गए हैं अब यही प्रधान है वही गौड़ व्यवहार नहीं हो सकता है किसी को गौण आप नहीं बोल सकते आपकी विवक्षा के अधीन है आप किसी को प्रधान बना लोगे अपने आप दूसरा गौण हो जाएगा नियमित नहीं है अमुक कहीं प्रधान है अमुक ही गौण है इतना जरूर है अन्य उन्हें क्या होता एक सत्य होता है दूसरा मिथ्या होता है एक सत्य है, है। एक होगा दूसरा मिथ्या दुष्ट में व्यवहार कर सकते हो या सत्य में जाकर व्यवहार कर सकते हो अधिष्ठान व्यवहार भी हो सकता है आरोपित को लेकर भी व्यवहार हो सकता है आप किसे व्यवहार करोगे आपकी मर्जी होती है क्या कर दिया अधिष्ठान को लेकर व्यवहार कर दिया और आरोपित को लेकर विशिष्ट को लेकर व्यवहार कर दिया कितना यही करे देखो तुम पदार्थ समान तत् पदार्थे अधिष्ठान आरोप आपके आशंक उचित नहीं है यह मन में रखकर परिहार कर रहे हैं परमात्मा ऐसा असंगत है ऐसा नहीं कहना वार्तिक करके आप फिलहाल बोल रहे हो ऐसा मत बोलो क्यों अन्योन्य मत रा जीवकूट ईश्वर भ्रमण सिद्धम जैसे पहले आपको बताया जीव और कुटस्थ वृष्टि में क्या है कुटस्थ और जीव इनका न्यून अध्यास है में। क्या है ईश्वर और ब्रह्म में अध्यास हो जाता है ईश्वर और ब्रह्म यहां कुटस्थ क्या है निर्वनिराकार उसे जीव सगुण साकार अध्यस्थ है इस ब्रम निर्वनिराकार उसमें सागर ईश्वर वो अध्यक्ष में क्या गया था पहले जलाकाश में घटाकाश है घटाकाश में जल है उस जलाकाश में स नक्षत्र का प्रतिबिंब पड़ा ठीक वो तो जी हो गया और वहां पर क्या है महाकाश में एक अभ्रकाश है अभ्र आकाश प्रतिबंध पड़ रहा है यथा महाकाश और अभ्राकाश का हो गया महाकाश और अभ्र आकाश तादात्म्य है यहां पर क्या घटाकाश जलाकाश तादात्म्य हो गया ऐसे तादात्म्य में क्या पड़ा प्रतिबंध एक आकाश का ही पुर रहा है किसकी सा नक्षत्र अभ्रा आकाश का ही प्रतिम्ब पुर रहा है प्रतिम्ब के सानिप्यांत उससे विशाल प्रतिबिंब होगा यह अनुमान किया आपने या प्रति दूरस्थ दो कारण से छोटा प्रतिबिंब पड़ता है जल में ये तो अनुमान किया सूर्य का है। उसको समष्टि कह दिया यहाँ जितने जलों में छोटे छोटे गढ़ों में अनेकों सूर्य दिखाई दे रहे हैं। इसका वृष्टि व्यवहार हुआ था चार आकाश माने थे इसलिए यहाँ भट्टि में महाकाश और अभ्याकाश समष्टि के लिए इस यहाँ पर भी कोटस्थी वृष्टि के लिए ब्रह्म और ईश्वर समृष्टि इनके अन्य अभ्यास को लेकर हो जाता है ईश्वर भ्रमणों सिद्धमृत उस अन्योन अभ्यास को सिद्ध मान करके ही ध्रोते सुरेश्वर सुरेश्वर ने उस अन्योन अभ्यास को सिद्ध मान करके उसका अधिष्ठान दृष्टिया व्याख्या कर दिया और हम क्या कर रहे हैं अन्योन अभ्यास को स्वीकार करते हुए आरोप दृष्टि व्याख्यान कर ईश्वर से जब उत्पति कथन और उन्होंने परिषदों के आधार क्या किया अधिष्ठान दृष्टि बोल दिया आकाशूत आकाश को आधार पर कथन कि हुआ उपनिषद में इस अधिष्ठान दृष्टि उपनिषद जो कथन है उसको लेकर उन्होंने व्यवहार किया सुरेश्वराचार्य ने और हमने क्या गया आरोप दृष्टि ले लिया है ये अंतर किया है एक दोनों में ऐसा अंतर करने पे सिद्धांत भेद नहीं होता है क्योंकि अन्योध्यास दो वस्तुओं में आपस आप में ऐसा व्यवहार किया जा सकता है ईश्वर अन्योद्यासोत्ति हृदय थी कुत्तु अवगमित है यह आपने कैसे निर्णय ले लिया सुरेश्वरचार्य ने निर्ध्या करके व्यवहार कर दिया है यह आपको कैसे पता चला ये कैसा आप निश्चय कर रहे हो कि सुरेश्वराचार्य ने अन्यों ने सिद्धवत करके अधिस्थान क्या कथन कर दिया है ये आपको कैसे मालूम हो गया? अवगम्यते उसके पर्यालोचन करने की वजह से ज्ञापन होता है आदि से विचार करके देखेंगे तो पता लगता है श्रुति में ही सत्य और मिथ्या वस्तु का मिथुनी भाव अन्यो अध्यास का वर्णन किया गया है साक्षात अन्य नहीं आया लेकिन श्रुति का जो वाक्य है उन वाक्यों के वाक्यार्थ का तात्पर्य घटनी नहीं सकता जैसा है वैसे सुनोगे तो बनी नहीं सकते हो नहीं सकता कहीं मानना पड़ेगा अन्य स्वीकार किया विनाश होगा कैसे क्योंकि निर्गुण निराकर आत्मा से आकाश कैसे फैल जाएंगा निर्गुण निराकार है शुद्ध ब्रह्म है सत्य ज्ञान अंतरूप्रम्म है ये जो वाक्य कह रहे आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ यह वाक्य का अर्थ घट नहीं सकता संभव निर्गुण निराकार निष्क्रिय निरवय निष्कल निष्क्रिय ऐसा वस्तु से आकाश आकाशूल भूत पैदा हो जाए ये असंभव है अब बीच में कुछ भी जोड़ना पड़ेगा हमें बीच में क्या छिपा हुआ है वहां वो माया है मायावचिन्न ब्रह्म ही जगत को पैदा करता है केवल ब्रह्म जगत को नहीं कर सकता ये माया ने ध्यान वहां पर छिपा हुआ स्तुति यही रहा श्रेष्ठ इसको जानने वाला है थे कौन श्रेष्ठ आचार्य इसे उन्होंने ऐसे कहा खं वायु अग्नि स्वरूप वाला जो ब्रह्म है उसी से खं वायु अग्नि जल उर्वी ओषदेहा ये सारे के सारे समुचिता उत्पन्ना श्रुति कर कैसे घटेगा बताओ बिना अन्य स्वीकार किए इसका घटित नहीं हो सकता कहते तो आपने बता दिया इस से से सिद्ध हो गया के आधार पर अन्योन अभ्यास की सिद्धि कैसे हो सकती है आपातृति आपात दृष्टित्रमणो भाति हेतुता हेतुस्त तो सतता तस्माध्यास्य देखो आपाद दृष्टितस्तत्र इस विषय में आपाद दृष्टिता सीधे आपात, आपात से में प्रथम दृष्टिया बाकी को सुनने से लगता है इस ब्रह्म से जगत पैदा हो सीथा, सीथा, लग रहा है वाक्य सीधा कह रहा है तो वाक्य से तो लग रहा है आपात दृष्टि प्रथम आपातृष्टिया पूरे प्रकरण का तात्पर्य को निश्चित करने से है। सुना सुनती झटी शब्द लेकर के वाक्यर्थ ग्रहण कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं आपातृष्ट उस दृष्टि से तो तत्ष वाक्य में ब्रह्मण भाति हेतु था ब्रह्म में सारे चट जगत का कारण तब भाषित हो रहा है लेकिन हेतु से सत्यता हेतु में सत्यत्व भी है यानी कैसा होगा असंभव ऐसा हेतु सत्य है, इन जगत असत्य है सत्य से असत्य उत्पत्ति कैसे हो? क्योंकि सत्य में आने ब्रह्म बोला और ब्रह्म की सत्य इस नाम ब्रह्म ब्रह्म को आपने कारण माना अर्थात ब्रह्म क्या है सत्य है अर्थात कारण तो क्या हो गई सत्य हो गई सत्य कारण से असत्य कार्य कैसे पदा होगा नहीं असत्य सत जाए तो संदेव बोला असत्य से सत्य उत्पत्ति नहीं होगी अर्थात सत्य असत्य भी उत्पत्ति नहीं होगी सत्य सत्य उत्पन्न तेरे कैसा बता होंगे सबसे किसरे मानना पड़ेगा आपको वही करे तस्मात तो अन्योन्य असंभव के संभव जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ अन्योन्य वजह से त्र हमने तस्यांग श्रोता उस श्रुति में सत्यादि लक्षण से निर्गुण ब्रह्म जगत कारण सत्यादि लक्षण वाला निर्गुण जगत कारण कहा गया है और जगत कारण मायाधीन चिदाभाष और जगत कारण है सत्यतम आपात प्रत्य प्रतिमानम इसकी जो सत्यत्व आपात ही प्रतीत होता है जगत कारण से मायाधीन चिदाभाष जगत का ब्रह्म और माया भाष इन दोनों में जो के जब भाषित हो रहा है आपात अन्योन्य अध्यास वह अन्योन्य न आप बिना अन्योन अध्यास को माने यह असंभव है सिद्धम ईश्वर एक उदाहरण घटित प्रत आपको समझ में नहीं आती क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज है हमें दिखाई तो देता नहीं ब्रह्म में जो कोई चीज़ की में हो, गया, नहीं। हो गया है और अन्यस व्यवहार हो रहा है ये कौन देखा है सूर्य का यही अर्थ है तात्पर्य आप निकाल रहे दूसरा आचार्य का दे तात्पर्य नहीं तब क्या होगा दो आचार्य लड़ रहे हैं दस आचार्य है बल्कि यहाँ तो ब्रह्म पर सब पर एक दो आचार्य दस दस आचार्य लिख रख का दस भाषा किसका भाष्य मानूंगा सब अपने अपने आचार्य के भाषण को सही मानते सब लड़ रहे हैं रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य है मध्वाचार्य वल्लभा वैष्णवाचार्य आचार्य भी है भेदा भेद बाजे हैं अचिंत वेदाभेद चैतन्य महाप्रभु गोविंद भाषण सब अपने अपने अलग अलग भाषण ने हैं मत दावा कर रहा है मैं जो व्याख्या कर रहा हूं बिल्कुल ठीक ठाक बाकी सारे गलत और किसको मानने अब अधिकारी की भेदा तो सब जरूरी भी है लेकिन अधिकारी भेद से सब जरूरी किसी को विशिष्टाद्वेद पसंद आएगा किसी को विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत पसंद आ जाएगा किसी को भेदा भेद आ जाएगा किसको शुद्धाशुद्ध द्वैत आएगा किसी को शुद्ध अद्वेत आएगा कोई जो है द्वैत जाएगा कोई द्वैताद्वैत में जाएगा कोई भेदा भेद में जाएगा अचिंत वेदाभेद में जाएगा कोई अनुभेद में मानेगा कोई कैसा कोई कैसे में जाएगा जिसकी जैसा साधना अवस्था है उसको वो भाष्य वचन आकर्षक हो जाते हैं उसे घोटते घोटते घोटते उसको, उसको असंतुष्टि जब होएगी तो अगले जन्म आएगा तो उस अगले भाष्य में घुसेगा असंतुष्टि के कारण से पीड़ित रहेगा वो क्या करेगा फंस गया वो हुआ है अब शुरू में एक भाष्य आकर्षण हो गया उस आकर्षण के चक्कर में क्या हो गया कौन संस ले लिया तो संप्रदाय में घुस गया अब सच्चाई की ओर बढ़ता है अंतर्गत के कारण से वो तो खटकता है उनके वचन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर लेकिन संप्रदाय में फंस गया संया कहा तो जाता मरने तो घुट घुट के भगवान से प्रार्थना करेगा इसलिए अगला जो जन्म ऐसा हो कि इससे आगे का हमें हो जाए। तो चलो प्रमोशन दे देते दे हैं उसको चलो तो उस तो उस प्रमोशन मिलता है आठ दर्जन में जाकर दो सौ भाषण पढ़ते तो पढ़ दे अंत्य शंकर भाषण कौन जाएगा बिल्कुल <laughs> तो सही नहीं है बिल्कुल पहले तो पहले? में में विवेक विवेक है है है? है ये होता नहीं ना लोगों में। ऐसी बिल्कुल मारेंगे नहीं शंकराचार्य गाली दे देते दे। सुना नहीं बोलते है। कुछ दिन पहले बताना एक बनिया आया विवेक चोटाम के साथ कहानियों पर एक पुस्तक लिख दी और मैंने कहा कहानियाँ तो तुमने जो दुष्टांत सब गलत दिया शुरू के पांच पर हमसे बात करने लगा ऐसे कैसे आप हमारे आपका दोष दो मुझे दोष देने लगा तो मैं प्रेषद्ध मंत्र दिया और भाषा की गुद्रण है वो भाषा बेकार हम शंकराचार्य को मानते ऐसे लोग हैं तो नहीं ऐसी बात नहीं है उसकी अवस्था ऐसी है ना आप जैसे मान लो एक बच्चा अब उसको आप जो है न्यूक्लियर बम के बारे में समझाने लगो तो बच्चा समझेगा मारकर गलत हो गया क्या हर बच्चे के स्टैंडर्ड होता है उसके साथ कॉलेज का प्रोफेसर है उसको बोल दो तो जाओ बच्चे हैं ना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वो एक बार एपल जो रटायर ही मैडम उसको पढ़ाओ वो कालेज का प्रोफेसर पढ़ा नहीं सकता पागल हो जाएगा बच्चों के चक्कर में वो जो मैडम पढ़ा रही है ना ये परिपर्फ आए बच्चों को पढ़ा रही वही ठीक है वो मैडम उसके लिए सबसे बढ़िया है अब स्कूल का माठू भी नहीं पढ़ा सकता कॉलेज का तो छोड़ो इसमें नहीं कि वो बच्चों को समझा नहीं पा रहा बच्चों की गलती नहीं इसमें न माठू का गलती है गलती यदि क्या होता भी है मात्र की बेवकूफी कोशिश करता है अनधिकारी को तुम क्यों चाह रहे हो तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अधिकारी नहीं है जिस ज्ञान के अधिकारी जो है उसके सामने चर्चा करो जब मैंने देखा वो शंकराचार्य को मानता ही नहीं मैंने समझ लो स्टैंडर्ड का है इससे वार्ता ही करना बेकार मौन हो चुप अनधिकारी ना उसक है उसके वो चीज के लिए आकर्षक वो रामन संप्रदाय के अनुसार जा रहा है अनुकूल है वो ठीक है तुम तो उसी उस जन्म से रगड़ो तुम तो उसी में कटरता है ना उसमें रहने देना चाहिए इसे भगवान का जोश सर्वकरणी का गीता जी ने जो जैसा कि उसको वैसे ही कहना पड़ता है सबको अद्वैत विद नहीं बोलना चाहिए अधिकारी को देखो लेकिन अधिकारी किस कौन किसका अधिकारी है सभी अद्वित वेदांत के अधिकारी नहीं है ना सभी मोक्ष के अधिकारी हैं, सुख संशय नहीं है लेकिन सभी अद्वित वेदांत के अधिकारी नहीं क्रम से आने वाले हैं क्रम से जैसे सभी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं सभी पहला मंजिल पे तो के लायक हैं ही ले कोई प्याला मंजिल पे कोई दूसरे पे कोई तीसरे पे कोई चौथे पे कोई पांचवी सीढ़ी पे कोई दसवीं सीढ़ी पे है अलग सीढ़ियों पर ना क्रम से तो आएंगे कूद फान करके तो आ दे कहा पे नहीं इतनी भीड़ लगी हुई भी है मार के भी आप आगे घुस नहीं पा रहे हो तो कैसे छना एक बोलभम की भीड़ जैसी भीड़ राम जिला में जा अल्लाह मर रहा मार रहे मारे पीटे हो रही है कहा छाला मार के जाएगा लोगी पे कड़ने की भागनी कोशिश किया टांग तो दिया लोगों ने तो क्रम से, हाँ। से, तो तो से जाएगा अनेक जन्मों का अभ्यास होता भगवान ने क्या अनेक जन्म सब प्रसिद्ध कहा जन्म होता नहीं किसी जन्म का को कोई पाप कर्म रहा तो द्वैज संप्रदाय में पैदा हुआ लेकिन भगवान ने फिट कर द्वेश में द्वेश अत्युतम छलांग नहीं मारे कुछ कर्म शेष था कोई कर्म तो आप भुगत गए उतना साल भुगतना था बाईस साल वहां पर मोर था टप टप टप टप टप लगाते रहे तो संप्रदाय यही होता है ये नहीं होता ये भी नहीं होता वहां ठप टप होता है संप्रदाय मानना पड़ता आठ से बाईस तक लगा लो कितने चौदह साल संप्रदाय में पैदा हुए तो आठवीं उम्र में प्रेम संस्कार हो गया तो प्रेम बाद शुरू हो गए काम तो तो तो लगा जन्म की बात सलाल नहीं मारे तो परमात्मा ने लाख मार दिया समझो प्रमोशन दे दिया परमात्मा ने कर दिया कहती यहाँ के लायक नहीं तो वहाँ चल चल भाग्य उन्होंने उठा दिया उसकी मर्जी देखा ऐसा नहीं जन्मों से का अभ्यास करते रहा है चलो कोई कर्म क्योंकि को वहां डाल दिया था बस हो गया यहाँ बाकी अब हाँ, मोहर लगाने की जरूरत तो नहीं है तो अब रेलवे लाइन खींचा चल तो रेलवे लाइन खींचाने में लगा हाँ उसे को भी छोड़ा आदमी है अब उसे भी सबसे ऊपर हो छुट्टी होगी अब यह लोक संग्रह में वापिस कभी पूजा में बैठ जाते हैं ध्यान भजन करते थोड़ा तिलक लगा, लगा लेते हैं कभी भूल जाते लगाना चाहिए, धीरे-धीरे सब छूट छूट रहा रहा है, रहा है, पे ठीक है। आग्रह नहीं चीज में रहा, ना, रेलवे लाइन में रहा नहीं ना, रॉकेट में रहा ना किसी में नहीं रहा ऊर्द में नहीं आड़े सीधा नहीं, नहीं में कोई लाल ने ला दिया। दिया। यही मानेंगे हम को छलांग लगाने जाए हम छलांग लगाने जाए हाथ पर टूट जाए क्या भरोसा क्या फंस जाए उस पर छोड़ो को छे ले वो अपने ठीक रहे वो अपने वो समर्थ है इसीलिए हम लोग तो ईश्वर पर छोड़ देते हैं वो वही खेन छाओ ठीक वो सही जगह ले जाके बिठा देगा हम छलांग मारेंगे तो भी गलत हो जाए उसे उसी पर चोड़ना चाहिए लाया यहां तक और आगे भी ना जो करना है करेगा। अपना करते हैं अपने कर रहे हैं। जो हो सकता है, जितनी हो सकता है, भी जितना हो सकता है। कि कोई भी आज के कलियुग में वही सनातन धर्मानुसार है ना जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार जितना विधियां हैं शत प्रतिशत कोई पालन कर नहीं सकता कोई नहीं कर जितनी हो जाए एक प्रतिशत दो प्रतिशत पांच प्रतिशत दस प्रतिशत जितनी हो जाए वरना वर्णाश्रम शक्ति पालन करो बाकी हमारे सामर्थ्य अपनी बुद्धि इतनी है जितनी समझ में है उतनी करो इसलिए देवी का स्त्रोत्र में आता ना अपराध अपने में कुत्र तो हो जाए तो महा तो तो क्या बोलते वहां क्या बोला वहां मेरे बराबर कोई पापी नहीं है तुम्हारे जैसे पाप नाशिनी कोई नहीं है अब तू समझो क्या करना ये तो चित कर मां से प्रार्थना हो रही है अरे माँ मैं तो ऐसा बैठा हूं मैं तो महा पापी समझू और आप ऐसे हैं सर्व पाप नाशिनी है इसे आप जो योग्य समझते हो मेरे साथ कर लेना क्या है मेरे सदर पाप नाश कर कर दो ना करो तुम्हारी मर्जी दूध बढ़ा चाहे पानी मड़ा मत पात की नास्ति मत नास्ति नहीं समात नास्ती पाप अत की नास्ति तत् समा पापक भी तो समान पाप्नि तत् समान नहीं पाप को नाश करने वाली आप के बराबर भी दूसरा नहीं हो सकते जिस बता इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उच्च उचित समय से हमसे तो पाप ही होना है जितना भी करो जितना भी जितनी करने है, ना एक वैरागी की कहानी आता है वृंदावन की बुढ़िया माता थी वो भगवान कृष्ण का सवेरे आठ बजे खीर का भोग लगाती थी कन्हे आठ बजे गायों को लेकर जाएगा खीर खाते थे बुढ़िया थी बेचारी समय पर उठ नहीं पाती थी कभी देर सवेर हो जाती थी तो वो क्या करती दंत मंजन करती रही और उसी दंत मंजन से दातुल से ही वो खेल को घुमारी अब, अब, अब, अब, अब बाबा देख लिया बाबा जो है क्या कर रही है भगवान को बोलो नहीं झुट्ठा लगा दिया सारे रही फतनाश कर देता हूँ बिगड़ गया बाबा तो क्या करेंगे क्या करो बाबा मैं तो हमेशा ऐसे करते हैं फिर भी कल नहीं आके के जाते हैं अब आप जैसे करो वैसे मैं करूंगा उसने विधि विधान बताया नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुमको तो पहले सभी जल्दी उठना पड़ेगा कुल्ला करो पानी पियो ढोल डाल जाओ नहाओ फिर आओ, फिर पूजा पाठ कर लेना संक्षेप भगवान पटोट खोल दो और शयन आरती जो थी उसको उठाओ उसको दूध पिलाओ सब करके फिर बाल भोग के बाद फिर बनाओ इस चीज को सारा क्रम लंबा चौड़ा चार बजे से आठ बजे तक बना दी बेचारी में चक्कर में अब कन्या खाते ही रूट गए परेशान और क्या करो अब बाबा का मानो गुरु जी है गुरुजी का आदेश नाम मानो तो पाप लगेगा और मैं अपने जैसे भोलेपन में करती थी वैसा करूं विधि को उल्लंघन कर गया जब तक तो विधि का ज्ञान नहीं था तब तो तक तो तो कोई बात नहीं थी अब वो गई अब दुविधा फंस गई ना वो अब अविधि का ज्ञान हो गया विधि को उल्लंघन करूँ तो पाप लगेगा हर तरफ क्या करें अभी विधि को उल्लंघन करूंगा नहीं लेट होता है कन्या है कन्या को मनाऊ ऊपर छाप एक दिन तो सपने भगवान आकर कहते हैं मैया कि मेरे को भूखी रहेगी मेरे भक्ति में तो डूबी रहेगी तो विधि विधान से तू तो परे है तु तो विधान छोड़ मेरे को आठ बजे फिर चाहिए बात तो कैसा दिखा तो दूसरे दिन से दिमाग से हट विधि विधान कुछ नहीं गुरु चरा कुछ नहीं सब दिखा उपवास तो छोड़ अपने बोले अपन जैसे करते थे हमेशा वैसे भगवान थे उनको बोलने की हिम्मत नहीं है उनको अंदर से लगा मामला कुछ है नहीं तो चेली ऐसा नहीं है मेरा वचन को काट नहीं सकती चुप रहे फिर देखा उन्होंने सचमुच में आठ बजे कोई आता हुआ आवाज नहीं हो गया और आए और वो बैठी, रखी में, वो बड़ा गाने लगी बेटे को कन्या को बेटा मान रही थी, थी। उपासना और बड़े प्यार कर रही है और खिलाई जा रही है हाथ से ऊपर वो देख रहे हैं बाबा हाथ में जा रहा है इन किसी मुंह में जर नहीं दिखाया कुछ है मामला। और फिर हो गया भगवान चले गए जाने की आवाज सुनाई दे रही पायल था भगवान की उसकी आवाज सुनाई दे रहा बिगड़ गई प्रसाद ओ बाबा करके देखा वाक्य बर्तन खाए तो हम तो भोग लगाते ही कभी एक दाना कम नहीं होता अरे भोग लगाई और प्यार से खिलाती रही हमारे देखते देखते सच बच्चे भगवान खसा के खा के जाते तो बाबा ने कहा धिकारे मेरे ज्ञान को धिकार है अपने विधि विधाओं की कट्टरता में पड़ा हूं असली भक्ति मेरे में क्या मैं ढोंग आ रहा हूं कुछ नहीं माता में कुमाता में कितनी भक्ति है खुद आप आके खा पे होता है।, इसे अधिकारी है ना कौन किस स्तर पर है माता की भक्ति ऐसी स्थिति में थी वो उसको मतलब इतना है तो मुझे कन्या को खिलाना है इतने पर तो खिला तो उसको चला के उसको भेजना बेटा को भेजना है, है ऐसी अनन्य भाव की उस भाव के सामने विधि क्या करे विधि बेकार और जिसके ऐसे भाव नहीं है उनके लिए विधि सब जरूरत है अब आप लोगों मित्र भाव है नहीं अनन्य भाव परमात्मा के तो क्या करे इसलिए कहना पड़े जितनी विधि हो सकती उतनी विधि कर लेना मित्र पूर्ण भावना के साथ जितनी विधि पालन हो सकता है उतना विधि का कट्टरता नहीं लानी है जितनी हो जाए ठीक है बाकी भगवान जाने तुम्हारे काम है अपने जो रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर वाले हैं ना महाराज जी वो अपने जीवन में कहानी बताते रहे ये कृष्ण कन्या का फोटो था उनके पास हमेशा फोटो के सामने दूध का भोग लगाते रहे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते पुष्पी विद्यार्थी जीवन बीच में पढ़ते उसमें एक दिन का बड़ा मन में आया बहुत दुखी हो गए क्या हम लोग अपने आप को संतों का चेहरा मानते हैं भक्ति वाले मानते हैं ये अनेक ग्रहस्त संतों की कहानी है गृहस्तों के भक्ति के सामने भगवान झुक गए वो तो हम साधु संतों भक्ति कर रहे हैं क्या है इसा? हम दूध भोग लगा दे भगवान आते नहीं दूध को सूंघते नहीं पीना तो दूर क्यों बड़ा मन में उनको ग्लानी होने लगा और उस दिन नहीं दूध रखकर रख करके रोने लगे आज जब नहीं पियोगे मैं जिंदगी पर दूध ही नहीं पी एक तो भावना में आ गए और ये बोले कि आज नहीं पियोगे तो जिंदगी में कभी नहीं पियोगे छोड़ ऐसे बोलते रोना आ गया आंखों में आंसू चल रहा है और खड़े हैं ऐसे कुछ देर बाद उनके धीरे धीरे होश देखते हैं आधा ग्लास भगवान पी तब हुई है हमारी भी बात भगवान सुन हुई आज तक वो फोटो है जिस भक्तियाँ रखे हैं कभी कभी आ जाते हैं उस फोटो के दर्शन करने पटना में हमको भी ले गए थे पानी के लिए पटना ले गए हमको दयानपुर गए प्रभाषा देखो इसी पद के सामने थे। फिर हमने कहा बाद में क्यों आपने भावना प्रको भक्ति की नहीं तो फिर मेरे बाल विवेक के जगह हम भावना करके भगवान को क्यों घर इन चीजों के भोग खाने के लिए भगवान को हम हैं भगवान की कृपा हमें मोक्ष के लिए चाहिए भोग खाने ना खाने से क्या नहीं विवेक जब जग गया तो इन चीजों को भाव से उठ गए क्या ताकि भगवान को भोग लगा रहे सब चीज इन क्षुत्र चीजों को लेकर भौतिक एक चमत्कार होना है सामने हुआ आगे का दूध बीज दिया क्या क्या हुआ नहीं मैंने वीर जगा मेरी करीब भक्ति किया मैंने सारा किया इससे हुआ क्या आखिरी में एक बहुत ही आश्चर्य हुआ हाँ भाई भगवान ने आज अगर दूध इससे मेरा कल्याण होगा क्या इसे इतना पता हमारा अंतगण कुछ शुद्ध है ये मालूम हो रहा है इतना ही तो हुआ इसे मोक्ष तो होने वाला नहीं फिर हम क्यों बार बार भगवान को भोग खाने के लिए बोला डंडा लगे पीछे पड़ जाए तो नहीं आएगा नहीं खाऊंगा क्या मतलब इसे आज जगने के बाद उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया था हमें तो ईश्वर कृपा मोक्ष के लिए प्राप्त करने की चेष्टा करना है अन्य चीजों के लिए ये सब तो होते ही हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता इसलिए नामदेविकाने में आता है भगवान आते थे खाते थे खेलते थे सब कुछ होता था इन क्या थे गौरव का सामने फैल होगी नहीं दे सारा भगवान के साथ उठना बैठना खेलना, खेलना व्यर्थ कोई मतलब नहीं कूद कर अहंकार है गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं ईश्वर भले आके बैठे यहाँ चाहे सोए हमें अपने गोद में बिठा ले हमारे गोदे में वो बैठ जाए दूध पी ले चाहे ले कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से मुक्ति होने वाला नहीं पर क्यों चीजों का पीछे पड़ना है तो मोक्षी हम चाह रहे हैं ज्ञान हम चाह रहे हैं। उसके लिए उनका ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल क्यों ना करना है।, इन लिए। ये जब जग जाता है फिर आप इन आडम्बरों के पीछे नहीं भाग तो विवेक तभी जगह बिना गुरु का कुछ होता नहीं गए हाँ शोभा के पास जाना वहां पर उनको ऐसा पता चला अंत में अज्ञान कहाँ है अपने हृदय में बाहर कहीं है क्या इससे उन्होंने क्या कहा केचर साहब ने भाई वो जब बुढे का शरीर था शिवलिंग पर पैर था ले जब गए तो गए इससे तो तो महात्मा इसके पास भेज जब गुरु करके शिवलिंग पर पैर रखा हुआ है क्या महात्मा ज्ञान देगा हमको खुद को अज्ञान है? फिर वहां पर उनको घुमाने में आए फिर तो भगवान ने कहा है वहां जाने के लिए रखमा भाई ने कहा फिर तो फिर कुछ होगा जरूर तो इस चक्कर में जब फिर चुप हो गए फिर कहने लगे महाराज आप ऐसे कैसे हैं इसे क्या अर्थ है अरे तो बेटा मेरा तो बुढ़ापा है मुझे पता भी नहीं मेरा पैर स्वरिंग पर पड़ा है हूँ तो हटा दो उसको कहाँ हटाएगा ले जाए घुमाए पैर को वहीं पर स्वीरिंग तंग घुमा सर्वत्र भगवान है अपने हृदय में अज्ञान है अपने हृदय में लगा ले गुरु के अक्षरण को तो ठीक तो कहने का अपने अज्ञान भी बाहर नहीं है अज्ञान तो अपने हृदय में बाहर तो ज्ञान ही ज्यान है। सर्वत्र ज्ञान ज्ञान में है एक ही उपाधि के अंदर ही छिपा है अज्ञान जो जिसके वजह से सारा आड़ंबर चल है इस अन्यो अध्यास को तोड़ना जब जब तक इस अध्यास को तोड़ेंगे नहीं उपाय सपना को स्व स्मृति नहीं होगी अनुभूति नहीं होगी तब तक उस अन्योन को माने भी ना, कोई व्यवस्था ही नहीं हो सकती और इसके बारे में बताया क्या आकर्षण करें बाकी सब द्वैत है विशिष्टाद्वैत है विशिष्टाद्वैत है वेदाद्वैत है द्वैत है भेदावेद है अचिंत्य वेदा वेद ज्ञान कर समुच्चय है अलग अलग वाद देखो अलग अलग अधिकारियों के हम इसलिए उसका विरोध भी नहीं करते हम कहते सब अलग अलग अधिकारियों के जैसे अलग स्कूल के बच्चों के अलग अलग, अलग मास्टर होते हैं एक ही मार्ट थोड़ी आपको बचपन से पढ़ा और तक पढ़ाएगा ऐसा नहीं होता ना वो से लेकर के डिग्री तक मास्टर डिग्री डॉक्टरेट तक एक ही तो नहीं पढ़ाया अलग अलग, अलग मास्टर आते हैं यहाँ भी अलग हम लोग अनेकों शास्त्रों के अलग अलग टीचरों के जाना पड़ता है तो अधिकारियों को देखते हुए भगवान ही अनेक रूपों में आए अनेक आचार्यों के रूपों में आए और यह सब भाष्यों को लिखा और उसमें सर्वोत्कृष्टता क्या है ये अपना व्यक्ति का अनुभव से मालूम होता है शब्दों से निर्णय नहीं होता है कि आचार्य श्रेष्ठ शब्दों में क्या नहीं शब्द तर्कों से उन्होंने काट डाला आप असर कांड शांत आज तक चल ही रहा है, शास्त्र चल रहे हैं ग्रंथ पर ग्रंथ दुनिया भर के बन गए शास्त्र के कारण तो तो खंडन करोगे चलते रहता है। है लिखी पहले सारा भाषा सकल जितने ग्रंथ समय तक थे व्यास्त द्वित संप्रदाय वाले हुए व्यास्त जी उन्होंने खंडन किया न्यायामृत नाम पुस्तक लिख दिया उस पर हमारे मौसम संस्कृति ने क्या कर दिए दिन उसे खंडन कर फिर फिर टीकाएं चली नौ बार द्वैत इनका खंडन करते वाले उनका खंडन नौ टीका चली आपस में गौड़ ब्रह्मांड के चंद्र टीका चला दसवां टीका उसको खंडन आज तक तो कोई द्वैत वन्य करने का होगा तो चलेगा सबसे ज्यादा इन जाल के अनुभव निर्णय नहीं, नहीं होता है एक क्रम का ये तो क्या अपना व्यक्ति का अपना अनुभव और अनुभूति का अनुभव कट्टर भी बन जाता है अब अपने अनुभव विशेषता तो व्यक्ति के अनुसार अनुभव हो रहा है उसमें कट्टर हो गया हम अब आपकी जैसा अनुभव है उस हिसाब से उसको आकर्षण हो जाएगा उसमें उसकी कट्टरता आ जाती है विवेक तब जगह कट्टर से तब उठेगा जब उसमें असंतोष हो असंतुष्ट तब होगा ना जब उसके मणन खूब खूब मनन करेगा तब उसमें महसूस होने गहराई में गए बिना, उसके अग्रापन नहीं स्पष्ट होता ऊपर से तो लगता है जैसी दुकान में चले जाओ ये भी सब्जी अच्छी लग रही है वो भी लग रही है वो भी लग रही है अब उल्टा पलटा भी देखो तो पता है कीड़े ज्यादा कम कीड़े देखना पड़ता फिर हिसाब से आप लाओगे यहाँ भी ऐसे ही है सब दर्शन और सब एक घास सब्जी का दुकान है अब आप बेचारे बात भटकते पहुँच गए हैं दर्शन शास्त्रों के जंजाल में आचार्यों के जंजाल में और किसके पीछे जाओगे इसमें अनेकों कारण बन जाते बचपन से आपको जिस प्रकार के घर में पैदा कर जैसे जैसे संस्कार मिला है कैसे कैसे सत्संग हुआ है वो तो सब पर निर्भर ऐसी शुरू में कट्टरता का डाल दिया गया फिर तो आप उठ नहीं सकते तो भगवान तो की जगह में पैदा किए थे इस उपाधि को कि जहां पर सब संतापित सब संप्रदाय संप्रदाय थे शरीर खुद अद्वे से दीक्षित थे संप्रदाय में सन्यासी से पिता भी दीक्षित थे शरीर का माता भी दीक्षित थे शरीर का इस शरीर के माता पिता दोनों अध्यय संप्रदाय से गुरु मंत्र दिए थे भले जन्म आता द्वे संप्रदाय पूजा पाठ संप्रदाय घर का सारा व्यवहार संप्रदाय संस्था व्यवस्था लेकिन जब जब ध्यान कर देते हैं, उस गुरु का गुरु का दिया उनके अंदर क्या स्थिति ऐसे थी वो किसी के प्रति कोई ये नहीं था अपने घर में सबको बुलाते थे सबका सत्संग कराते थे चाहे द्वैत हो अद्वैत हो सब, सब लिंगायत संप्रदाय वाले भी आए हमारे वारकरी भी आए सब आए ऐसे कोई संप्रदाय नहीं होगा जो अपने घर पर तीसरे मुंजे में सत्संग भाव दी नहीं आया हो सारे करते सा ये किस तरह के आए हैं लोग सब संघ यहाँ इसलिए जितने गुरु ग्रंथ साहब अद्वित विधान की बात थी गुरु ग्रंथ साहब के उन्हीं को बोलते थे कबीरा थे सत्यारायण दास करके बाद में सन्यासिदान दास हुए वो भी ऐसे जितने कबीरा के अद्वैत वेदांत पर चीजें थी उसी को बोलते थे सत्संग आते थे सभी संप्रदाय लेकिन वहां के सत्संगियों के बारे में समझ लेते वो आते वो कभी भी अपनी कट्टरता को बोलते नहीं तो यहाँ के लोगों के जैसा माहौल वैसा हमें तो। बोल पाठ पूजा पर होती थी तो उनकी भी करते थे सबकी कोई भरतनी पर दक्षिणा गुरुदक्षिणा देना सब जो आते सत्संगी को सबका तो समान इसलिए चीज होता है कि वहाँ संस्कार में ऐसे मिला थी कहीं बांधा नहीं होने तुमको दर्ज में रहना यही करना वही पढ़ना वही रटना ऐसे कभी नहीं संस्कार बंधन बिल्कुल बिल्कुल और परमात्मा असीम है असीम है कहाँ कहाँ संस्कार है संस्कार को तोड़ना पड़ेगा तो वही बंधन टूटना भाई क्या वासनाक्षय इसी को कहते हैं वासनाक्षय हुए भी ना तो अनुभूति नहीं हो सकती मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूँ मैं वैश्य हूं सारा चीज खत्म करना है मैं मनुष्य हूं ये भी खत्म करना है तब मैं ब्रह्म अनुभव आया मैं जो मनुष्य हूं ये बात है दिमाग में और पुरुष और स्त्री हूं ये भी भाव ये कोई भी चीज है ये सब स्वपाधि है उपाधि तो को लेकर के जब तक तो उस उपाधि को लेकर आसक्त मोह है, है तब तक आपके लिए इसमें कटरता रहे ये वासना तंग करती रही बार बार एक कहेगी मैं सन्यासी तो गृहस्थी बेकार है बुद्धि संयासी तो आ गया मैं विद्वान हूँ मैंने क्या हुआ मूढ़ है नहीं। नहीं। नहीं। ये भेद आ गया फिर का अनुभूति समस्या ये आती है सकल उपाधियों का सारा चीज को नहीं। नहीं। नहीं। इसे नभुमिर, न भूमिर नो नायु कहा ना सारे को निषेध करना पड़ता है जितने भी उपाधि वशात वृत्ति है उस सब को काफी ऐसे जब रोज बैठ गए आधा घंटा रोज करें शुरू में 10 मिनट करे 5 मिनट करें इसलम कौशल ने कहा भाई श्लोक पढ़ो जितने निर्गुण श्लोक होते हैं ना इन श्लोक सब श्लोक की है दस श्लोक की अनेकों बनाया हुआ है इनको पाठ ही करें धीरे धीरे धीरे फिर उसका चिंतन करें तो अपने स्थिति आ श्रवण भी करो उस चीज का मनन भी करो और पाठ भी करो तो धीरे धीरे वृत्ति बने उसके विनय कट्टरों कट्टरताओं से उभर नहीं करते जो गलत है सो गलत अद्वित दृष्टि सम्मी क्या ऐसे कहने की आपत्ति सारा संप्रदाय गलत है उसे हमने कहा फिर जो वर्णाश्रम को नहीं मानता वो कलयुगी संप्रदाय कलयुग को पोषण कर रहे हैं एक तरह आपको कहने के लिए वैदिक है लेकिन वैदिक क्या काम कर रहे हैं आप आप कहने के लिए अपने आप हिंदू बोलते हो वेद को मानने वाले बोलते हो ना चाहे वारकरी हैं, चाहे लिंगायत संप्रदाय है चाहे सिख भी, भी है अपने आप हिंदू बोलते हैं जितने भी इन संप्रदाय से पूछो तुम हिंदू हो वेदों को मानने वाले हो वेदों में कहावत तुम्हारे जीवन में तुम क्या आखिर हो एक मनुष्य जन्म लेता है वैदिक संप्रदाय में तो उसके जो संस्कार कहे गए हैं क्या वो संस्कारों का कर रहे हैं के विवाह संस्कार और मरण संस्कार दो ही होता है और नाम करने कर दे जरूरी मजबूरी क्या करे ये तीन संस्कार के अलावा कोई संस्कार आप कर रहा है कोई भी संप्रदाय वाला हो ऐसा सब वर्णाति तो आश्रमा संप्रदाय क्योंकि फिर भी कहते हैं भी जो भी चीज दी गई गीता गया किसने किसने ने कबीरा ने अपना बीचक भी, दे दिया किसने ने गुरुग्रेन साहब दे दिया उसी के आधार पर आगे बढ़ने की क्यों नहीं कोशिश करते उसमें भी है वो भी केवल कमाने का साधन बना लिया था उसके कहे बातों को भी जीवन किताब उतार रहे हैं ढोंग नहीं तो है ही हमने कहा गलत कहा बुरा लग लोगों को कट्टरपंथी तो यह बड़ा बुरा लगा कोई हमें यो एक भी रहे, एक भी भी रहे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना चाहे बीस आए बीस चले जाए इन सत्य को बोलने से जो पीछे हटेगा इस चक्कर में कि विद्यार्थी भाग जाएंगे या रागलेश होगा या कुछ होगा तो हो हमने कही नहीं सक्ति तो सत्य है सत्य को जो स्वीकारेगा नहीं वो साधक भी नहीं होगा वो क्या लक्ष्य को प्राप्त करें मोक्ष को प्राप्त करें जो है उष्ण मान